श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ बारह बारह अप्रैल अठारह सो छियासी संकीर्तन के आनंद में गिरीश घर चले गए फिर आएंगे श्री जय गोपाल सेन साथ के साथ त्रैलोक आ गए उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया श्री रामकृष्ण उनसे कुशल प्रश्न कर रहे हैं छोटे नरेंद्र ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने कहा क्यों रे तो शनिवार को तो फिर नहीं आया अब त्रिलोक का गाना होगा श्री राम कृष्ण आह उस दिन तुमने आनंदमयी माता का गान गाया कितना सुंदर गाना था और सब आदमियों के गाने अलोने लगते हैं उस दिन नरेंद्र का गाना भी अच्छा नहीं लगा जरा वही गाना गाओ त्रिलोक गा रहे हैं जय शची नंदन श्री राम कृष्ण मूव धोने के लिए जा रहे हैं स्त्रियां चिक के पास व्याकुल भाव से बैठी हुई थी उनके पास श्री राम कृष्ण दर्शन देने के लिए आएंगे त्रैलोक्य का गाना हो रहा है श्री राम कृष्ण कमरे में बैठकर कर त्रैलोक्य से कह रहे हैं जरा आनंदमयी का गाना गाओ तो त्रैलोक्य गा रहे हैं माता मनुष्य संतानों पर तुम्हारी कितनी प्रीति है जब इसकी याद आती है तब आँखों से प्रेम की धारा बह चलती है मैं जन्म से ही तुम्हारे श्री चरणों में अपराधी हूँ फिर भी तुम मेरे मुख की ओर प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखकर मधुर स्वर से पुकार रही हो जब वह बात याद आती है तब दोनों नेत्रों से प्रेम की धारा बह चलती है तुम्हारे प्रेम का भार अब मुझसे ढोया नहीं जाता जी विकल होकर रो उठता है तुम्हारे स्नेह को देख हृदय विदीर्ण हो जाता है माँ तुम्हारे श्री चरणों में मैं शरणागत हूँ गाना सुनते ही छोटे नरेंद्र गंभीर ध्यान में मग्न हो रहे हैं शरीर का जान पड़ता है श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं देखो देखो कितना गंभीर ध्यान है बाहरी संसार का ज्ञान बिल्कुल नहीं है गाना समाप्त हो गया श्री रामकृष्ण ने त्रैलोक्य से दे पागल करे गाने के लिए कहा राम ने कहा कुछ हरिनाम होना चाहिए त्रैलोक्य गा रहे हैं मन एक बार हरी कहो मास्टर धीरे धीरे कह रहे हैं निताई गौर तुम दोनों भाई भाई यह गाना सुनते ही श्री रामकृष्ण की इच्छा है त्रैलोक्य के, के साथ भक्तगण भी मिलकर गा रहे हैं श्री रामकृष्ण भी साथ गाने लगे यह गाना समाप्त होने पर दूसरा गाना शुरू किया गया नाम लेते हुए जिनकी आंखों से आंसू भर चलते हैं वे दोनों भाई आए हैं जो मार सहकर भी प्रेम दान देने के लिए तैयार रहते हैं वे दोनों भाई आए हैं इसके बाद श्री रामकृष्ण ने स्वयं गाना गाया श्री गौरांग के प्रेम प्रवाह से नदियाँ में उथल पुथल मची हुई है श्री राम कृष्ण ने फिर गाया हरिनाम लेता हुआ यह कौन जा रहा है अय मधाई तू जरा देख तो आ गाना हो जाने पर छोटे नरेंद्र विदा हुए श्री रामकृष्ण तू अपने माँ बाप पर खूब भक्ति किया कर परंतु वे अगर ईश्वर के मार्ग में रोड़ें अटकावे तो उनकी बातें न मानना खूब दृढ़ता रखना वह बाप नहीं साला है अगर ईश्वर के मार्ग में बेघन खड़ा करता है छोटे नरेंद्र न जाने क्यों मुझे भय नहीं होता गिरीश घर से लौट आए श्री राम कृष्ण त्रैलोक से परिचय करा रहे हैं कह रहे हैं तुम लोग कुछ वार्तालाप करो दोनों में कुछ बातचीत होने जाने पर हो जाने पर त्रैलोक से कह रहे हैं जरा वही गाना एक बार और जय शची नंदन के गाने लगे भावार्थ हे शची नंदन गौरांग तुम पारस पत्थर हो भाव रस के सागर हो तुम्हारी मूर्ति कितनी सुंदर है औनक कनक की आभा में, मनोहर आंखें, मृणलाल निंदित आजानुल्बित प्रेम प्रसारित तुम्हारे कर युगल भी कितने सुखमार हैं प्रेम रस्य भरा छलकता हुआ रुचिर वजन कमल सुंदर केश चारुगणस्थल भी कितने सुंदर हैं तुम्हारे ईश्वर प्रेम की विकल आस्था से सर्वांग कितना आकर्षक हो रहा है तुम महाभाव मंडित हो हरी रस रंजित हो रहे हो आनंद से तुम्हारा सर्वांग पुलकित हो रहा है प्रमत्त मातंग की तरह अय हेमकांति तुम्हारे अंग आवेश विभोर हो रहे हैं अनुराग से भरे हुए हैं तुम हरिगुण गायक हो अलोक सामान्य हो भक्ति सिंधु के चैतन्य हो आहा भाई कहकर चांडाल को भी तुम प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लेते हो दोनों बाहों को उठाकर हरि नाम कीर्तन करते हुए तुम्हारी आँखों से अविरल आंसुओं की धारा बह चलती है मेरे जीवन धन वे कहाँ हैं कहकर जब तुम रोदन करते हो उस समय महास्वेद होता है कंपन होता है हंकार के साथ गर्जना होती है पुलकित और रोमांचित होकर तुम्हारा सुंदर शरीर धूल लुंडित हो जाता है हे हरि लीला रस निकेतन भक्त रस प्रस्रवण दीन जन बांधव जनबान्धव अयंग गौरव प्रेम शशिधर श्री चैतन्य तुम धन्य हो तुम धन्य हो मेरे जीवन धन वे कहाँ है कह कर तुम रोदन करते हो यह सुनकर श्री कृष्ण भावावेश में आकर खड़े हो गए बिल्कुल बाह्य ज्ञान जाता रहा जब कुछ प्राकृत दशा हुई तब वे त्रैलोक से विनयपूर्वक कहने लगे एक बार वह गाना भी क्या देखा मैंने केशव भारती के कुटीर में त्रिलोक ने वह गाना भी गाया गाना समाप्त हो गया संध्या हो आई श्री राम कृष्ण अब भी भक्तों के साथ बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण राम से बाजा नहीं है अगर अच्छा बाजा रहा तो गाना खूब जमता है हंसकर बलराम का बंदोबस्त क्या है जानते हो ब्राह्मण की गौ जो खाए तो कम पर दूध दे शेरो सब हंसते हैं बलराम का भाव है आप लोग खूब गाइए बजाइए सब हंसते हैं